पूरी होने पर भी जाती नोने की बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की पथ चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे पर नारी यही चाहती है जोड़ी पर खड़ा सुनार रहे साड़ी महीन हो रे समीन, पहनावा ऐसे रुचता है को इतनी लाज नहीं तन अर्ध सा रहता है उठते जाते हैं धरती से श्रंगार सभी महिलाओं के बढ़ते जाते हैं घर घर में तारे गति रही तो फिर दुर्गति होगी अब सिरोमणि है अब तक जोलाएंगे पाओगी पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल पर नारी को चाहिए सुंदर भवन से रंग महल में हो मखमली बिछोने बिछे हुए दर्पण हो चित्रकारियों हो हो गुलदस्ते भी सजे हुए तांबू लित्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हो क्रीड़ा को तोते मै हो जी बहलाने को बाजी ऐसे ठाठो से बन कर मन में सुख पाती है नारी अपने को देख देख समाती है नारी उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है बस इतनी की सेवा पूजा पति धर्म कहता है ज्ञान देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवेश नारी जाति को कर रही इसे भारतीय उपदेश चार भारती की नारिया इस जग के बीच अति उत्तम है प्रथम तिरह उत्तम मध्यम नीच अति उत्तम में कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो एक हो ध्यान एक व्रत और विवेक एक ही हो जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न कहीं मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई पति ही व्रत है पति ही गति है पति में ही सब भर बाहर है मैं परमेश्वर को क्या जानू मेरा पति ही परमेश्वर है कैसा पूजन या उद्यापन तारायण या चंद्रायण है बैकुंठ मुझे मेरा घर है जिसमें मेरा नारायण है अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार उत्तम की गणना का कहती पति को पति जान सदाथन मन से सेवा करती है पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परचर्या करती है पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है जेठों को पिता समझती है छोटों को पुत्र मानती है पति के संकट की साथ हो पत्नी का धर्म निभाती है पति सुखी रहे सहेतु नित्य देवी देवता मनाती है बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है पति के जाने पर जीती है पति के मरने पर मरती है यह है उत्तम नार के धर्म कर्म या ज्ञान अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान और देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है लज्जा भय और परिस्थिति बस निर्धर्म संभाली रहती है चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नी है ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है जग बीच जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच नारी का प्रतिवं होना दोनों ही जग बिगड़ा है इस जग में लोग हसाई है इस जग में नरक यातना है व्यवचारणी कोई इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई अति उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है सुधर्म तो धन धाम बहुत ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म गृह जीवन में और भी है नारी का धर्म शंकर की तरह सदा जब की सेवा हो, तब की सपल, स्वर की हो। तब की पूजा घर में जो भी हो पति भगनी देवरानी हो जेठानी हो उन सब के दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो बाहर से आया घर घर घर ही ही ही में में में दला जाएगा जाएगा जब जब सूत कर फिर बुना का काम और धंधा जब व्रत हो अष्ट प्रहर उस कामी है वैकुंठ सदस्य है घर उस काम एक और भी मुख्य है ना जाता है पर जग में उससे भी ऊंचा है कारण नारी से विश्व संतान चाहता है पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है संतान ही तुम्हें होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की जग में नारत्न की खान जगत में नारत्न की खान इसे खान से प्रकट हुए हैं, इसे खान से प्रकट हुए हैं, ध्रुव प्रहलाद समान माता ये इस देश में होते सर हित चरित्र मात धर्म का ज्ञान यह शिक्षा प्रद संवाद धत्रि जगभर से मिले इधर प्रफुल्लित घात कहीं उन्होंने भी यहां पुरुष धर्म की